मलक शिष्य तंत्रोटक वाकणस्मदुरू सततमानि श्रुतिस्मृतिपुराल करुण नमामि भगवत्द शंकरं लोकशंक ंकरण शंकराचार्यशव बायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः उपनिषद ज्ञान यज्ञ हमें साम्यवेदीय के उपनिषद का षष्ठ अध्याय चल रहा है एक वस्तु के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा अज्ञात अभिज्ञात विज्ञात हो जाता है अशुतम सुतम होती इसके लिए तीन दृष्टान्त देकर के कहा कारण से भिन्न कार्य की सत्ता नहीं कार्य मिथ्या है केवल वाणी का आलंबन है कार्य ही सत्य है निरवय ब्रह्म है उससे संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति हुई ये संभव कैसे है और यदि संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति ब्रह्म से हो तभी एक ही ब्रह्म कारण है उसके ज्ञान से सारे प्रपंच सबका ज्ञान हो जाएगा यह संभव होगा तो एक अद्वितीय होकर के ब्रह्म जगत की उत्पत्ति का कारण है माया से वास्तव उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता है माया से माईक उत्पत्ति माईक का अर्थ पारमार्थिक नहीं उत्पत्ति है ही नहीं ऐसे अज्ञान से ही भान होता है जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच नहीं होने पर भी दिखता है जादूगर जैसे कुछ देखा देता है बनाता नहीं इस प्रकार ये प्रपंच दिखता है केवल अज्ञान से अनाधिकाल से अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्थ की सत्ता नहीं होती है अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने पर अध्यस्त को अलग से जानने की आवश्यकता नहीं अध्यस्थ की सत्ता रहती ही नहीं एक ही अधिष्ठान ब्रह्म है सारा प्रपंच उसमें अध्यस्त है इसको देखाने के लिए सृष्टि कही जाती श्रुति में तद्छत बहुश्याम प्रजाएति तत्तेजो सृजत तेज ऐचत बहु श्याम प्रजाएति तदपोसृत तस्मा यच शोचती स्वेदतेवा पुरुषस्तेजस एव तद्याप जायते तद्चत परब्रह्मने इच्छा न किया इच्छा दर्शन है जगत कारण जग जगत की सृष्टि किस प्रकार हुई पूर्व कल्प के अनुसार ही क्रम से सृष्टि होती है तो सृष्टि क्रम का चिंतन माया में क्षोभण होता है यही इच्छा नहीं बहु श्याम बहुत हो जाऊं प्राणियों के कर्म है निमित्त कारण उस निमित्त के कारण ही इसे संकल्प होता है बहुत हो जाऊं प्रजा यह बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं इति ईच्छत इसे इ्षण किया उसके पश्चात तेजो असृजतः तेज की सृष्टि की परमात्मा ने तत्ेजत तेज में भी तेजभावापन्न ब्रह्म में भी इच्छा न हुआ बहुशा प्रजाय इस प्रकार <coughs> तदपोसृजत तेजभावापन्न ब्रह्म ब्रह्मने जल की सृष्टि की तेज से जल जलसृष्टि होने से तस्मा यच शोचति शेदते व कहीं शोक करता है स्वेद पसीना निकलता है पुरुष में तेजसेव से अधि आप जायंत तेज से ही आप अधिजायंते तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है जल का कारण तेज है तैत्र उपनिषद में सृष्टि क्रम में आकाश की उत्पत्ति उसके पश्चात वायु की उत्पत्ति उसके पश्चात तेज की यहाँ तेज की उत्पत्ति कही गई तो उपलक्षण है आकाशवायु सृष्टि के बाद तेजी की उत्पत्ति ऐसे मान लेना है कल्पना होती है समझ लेना ये नहीं कहा आकाशवायु सृष्टि नहीं करके तेजी की सृष्टि ऐसा नहीं आकाशवायु सृष्टि के बाद तेजी की सृष्टि और एक है सृष्टि में तात्पर्य नहीं होने से वस्तुतः सृष्टि हो ही नहीं है विवक्षिता नहीं सृष्टि क्रम सद्ब्रह्म का ही सब कार्य है क्रम में कोई आग्रह नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म ही परमार्थिक है ये विवक्षित है इसलिए सृष्टि क्रम यहाँ विवक्षित नहीं ये भी एक समाधान भगवान भाष्यकार ने कहा और आगे त्रिवृत्त करण सृष्टि के समय में भूत सूक्ष्म है तन्मात्रा रूप है प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है व्यवहार युग्य नहीं होता है उससे तो सूक्ष्म प्रपंच की सृष्टि होती है किंतु स्थूल प्रपंच की सृष्टि के लिए भोग भोग होने के भोग के लिए जीवों के भोग के लिए शरीर बनाने के लिए पंचीकरण होता है पांच भूतों की उत्पत्ति होने पर उनको मिला करके पंचीकरण एक, एक एक पांच पांच हो जाता है ये तैतर उपनिषद के अनुसार पंचीकरण पाँच भूतों को सबको दो दो भाग करके एक एक आधा अलग रखे बाकी आधा को चार चार भाग करना और एक एक भाग को मिलाना अपने भिन्न अंश में आकाश के आधा तरह, बाकी आधा चार भाग करने पर प्रत्येक एक एक भाव को वायु तेज जल पृथ्वी में मिलाना इसी प्रकार प्रत्येक भूत के आधा भाग रखेंगे बाकी आधे भाव को चार चार भाग करके सब भिन्न में मिलाना तो प्रत्येक फिर पांच-पांच हो जाएंगे पंचीकरण यहाँ किंतु श्रुति में त्रिवृत्त करना विवक्षित है पृथ्वी जल तेज तीन भूतों को आधा आधा दो दो भाग करके आधा आधा तीन आधार हो जाएंगे बाकी जो आधा आधा है उसको प्रत्येक को दो दो भा करके तेज के आधा को दो भा करके एक पृथ्वी में के जल में <khuh ages notions> जल के आधा को दो भाग करके एक भाग पृथ्वी में एक भाग तेज में पृथ्वी के आधे को दो भा करके एक जल में के तेज में इस प्रकार त्रिवृत्त विवक्षित होने से तीन की उत्पत्ति कही गई ये की उत्पत्ति तछत बहुश्याम प्रजा महीति महीन असृजंत तस्मा यच वर्षति तदे अन्नम अन्न भविताद तद्यनाद जायते जलों भी ने ईक्षण किया वस्तु तो जल तो, तो जड़ तो ही उसमें ईक्षण नहीं होगा तो जलाकार में स्थित ब्रह्म ही ब्रह्म से तेज हुआ तेज रूपापन्न ब्रह्म से जल की उत्पत्ति जल रूपापन्न ब्रह्म से ईक्षण होकर के पृथ्वी की उत्पत्ति बहुश्याम प्रजाय में इस प्रकार ईक्षण विचार हुआ उसके पश्चात ताअन असृजंत ताप जलरूपापन सदब्रम्ह से अन्न पृथ्वी की सृष्टि हुई तस्मा यच वर्षति जहाँ कहाँ वृष्टि होती है तदेव भूष्टम अन्न भवती अदिकतम अन्न होता है क्योंकि जल आवश्यक है अन्न के लिए जल अधिक अन्न से अन्न अधिक होता है अदभ्यव तद अद्यन्नाध्यन जायते जल से ही अजाएं अन्नाद्यम अन्न चं अखाद्य उत्पन्न होता है। तेसाम जीवजम हैूताबी आंडजीवज उवीज भूताना जीव उसमें चेतन का प्रतिबिंब अंतकर्ण में चिदाभास कहते हैं उसका नाम जीव होता है तो जीव प्रविष्ट जो भूत में पशु पक्ष आदि में उनको भूत लेना ऐसा भूताना मनुष्य पशु पक्ष आदि से भूत है जिसमें कि जीव युक्त पांच भूत है त्रीण एवं बीजाती तीन बीज है अंडज है के जीवज उद्भिज अंड को अंड कहा जीवज है जरायुज जा, उद्भिज और अंडज एक स्वेदज है उसको अंतर्भाव कर देते हैं उद्वीज में और अंडज में शोकज अंडज का अंतर्भाव कि तीन प्रकार कहा तीन ही बीज है तीन से ही क्रम से ऐसे जीवों की भूतों की उत्पत्ति होती है सेयम देवताइत हंता हम मीमा देवता अनेन जीवनात्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी व्याकरवाणी ऐश्छत सा इं देवता देवता होता है। देव एव प्रकाश देवात्ल सातमें प्रत्युता देंद्रता दें प्रकाशरूपदेव पर्रह्मे एक गूढ़ देवसद देव पर्रह्म वह ये देवता उसने इक्षण की देवता दवता दिवता शब्दस्लिंग देव पुल्लिंग है तल प्रत्यय हो जाएगा तो देवता शब्द अर्थ तो ही है किंतु स्त्रीलिंग हो जाता है जालम नपुंसक है और आप शब्द प्रयोग करेंगे तो आप हो स्त्रीलिंग शब्द है शब्द ऐसा है अर्थत एक है तो ये देवता पर में परमात्मा ने इच्छा ने किया हंत इधानीम अहम इमांतिसु देवता ये तीन देवता है पृथ्वी जल तेजो को देवता रूप से कहा गया अन जीवन आत्मना अनुप्रवेश्य जीव रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप को व्याकरण करु प्रकट करु अन जीवन आत्मानुप्रवेश्य स्वर्वपतः ब्रह्म का प्रवेश कुछ करना नहीं होता है सर्वपत नहीं किंतु जीव रूप से प्रवेश हुआ जीव रूप से प्रवेश होने का तात्पर्य क्या है पहले जीव बन करके प्रवेश होता है या प्रवेश होने के बाद जीव होगा जैसे चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है इसी प्रकार प्रतिबिंब हो जाना ही प्रवेश है प्रवेश तो ब्रह्म परब्रह्म व्यापक है परिचिन नहीं है परिच्छिन का प्रवेश होगा गृह निर्माण करने के बाद स्वामी का प्रवेश होता है गृह से भिन्न गृहस्वामी का अन्य पदार्थ का प्रवेश होता है जो परिचन्न हो जो गृह में पहले नहीं था ब्रह्म व्यापक सर्वत्र है तो उसका फिर प्रवेश कैसे होगा पहले क्या नहीं था प्रवेश होगा तो जो जहाँ दिखता है वहाँ वो प्रविष्ट है जितने यहाँ दिखते हैं सब इसमें प्रविष्ट है सभागृह में तब दिखते हैं चंद्र जल में दिखता है तो प्रविष्ट जैसे प्रविष्टवध उपलभ्य थे ये प्रवेश अर्थ है वहाँ दिखता है केवल जीव यहाँ भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं ये बुद्धि आदि में प्रतिबिंब होता है आभाषमात्र है जैसे दर्पण में मुख दिखता है जलादि में चंद्र सूर्य दिखते हैं इसी प्रकार ये बुद्ध आदि अंतकरण में जीवक चेतन का प्रतिबिंब दिखता है उसका नाम हो गया जीव जीव शब्द का वाच्य अर्थ है लक्षार्थ तो है कि चेतन ब्रह्म ही है उसे भिन्न कुछ भी नहीं है जहाँ अंतकरण दिखता है चीदा है उसको जीव कहते हैं शुद्ध चेतन जड़ में दीवाल में पत्थर में सर्वत्र समान है वो तो भी वहाँ अंतकर्ण नहीं होने से पत्थर में सुखी लकड़ी में दीवाल में चिदाभास नहीं दिखता है तो उसको जीव नहीं कह करके जड़ कहते हैं जहाँ अंतकर्ण है अंतकर्ण में चिदाभास होने से उसको जीव कहते हैं यही जीव है चिदाभास है चिदाभास हो जाना ही उसका प्रवेश अंतकर्ण सर बनाने के बाद उसमें जीव रूप से प्रवेश होता है जीव रूप से दिखता है वहां चिदाभास रूप से दिखता है वही जीव का वाच्यार्थ है शुद्ध चेतन ब्रह्म बुद्धि आदि के साथ उसका संबंध नहीं होता असंग है किंतु प्रतिबिंब जब दिखता है तो प्रविष्ट जैसे व्यवहार किया जाता है और प्रतिबिंब अलग है घड़ा में जल है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है जब कोई नहीं समझ पाता है बच्चा अभिवेकी वो तो कहता है घड़ा में आकाश है और जल हिलने से आकाश हिलता है तो कहता आकाश हिलता है बिंब रूप आकाश सर्वव्यापक है घड़े के अंदर भी है वो ना दिखता है ना हिलता है जल हिलता है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है उसमें कंपन दिखता है आरोप करते है, आकाश में उसका कारण जल और आकाश दोनों का भेद ग्रहण नहीं होता है घड़ा में जल है जल में आकाश का प्रतिबिंब ये समझ लेने के बाद कोई नहीं कहेगा आकाश हिलता जल हिलने से प्रतिबिंब में कंपन दिखता है जल और आकाश का प्रतिबिंब अलग अलग नहीं दिखता है भेद ग्रहण नहीं होने से जल उपाधि के धर्म आकाश में आरोप किया जाता है इसी प्रकार अंतकर्ण और चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास ये दोनों का भेद नहीं दिखता है कारण जब अंतकर्ण बुद्धि है तब चिदाभ उसमें रहता ही है और अंतकर्ण में ही दिखता है अन्यतः नहीं दिखता है एक साथ हमेशा रहने से बुद्धि है तो चिदाभास अवश्य है अचिताभाषा बुद्धि में ही अंतकंड में ही दिखता है अन्यत्र नहीं दिखता है अन्यत्र अन्यत्रि दिखे कभी दिखता है अन्यत्र कभी अन्यत्र दिखता है तो दोनों का भेद हो जाएगा लौह पिंड में अग्नि गर्म होने से है लौह पिंड नहीं तो अन्यत्र अग्नि रहती है काष्ठ में अग्नि रहती है अन्यत्र अग्नि रहती तो लौह अग्नि का भेद पता चल जाता है अग्नि किसने दिखी है लोगों ने अग्नि दिखी शुद्ध अग्नि ईंधन के बना अग्नि किसने देखी? जब अग्नि देखते ईंधन के साथ ही काष्ठ जलने के बाद हंगारा का होता है अग्नि उसमें काष्ठ पृथ्वी अंश कोई भी पदार्थ के साथ अग्नि प्रविष्ट होने पर उसके साथ आकार दिखती है अग्नि इसी प्रकार चिदाभास अंतकर्ण में ही होता है और अंतकर्ण है तो चिदाभास अवश्य होता है दोनों अव्यविचार में रहने से भेद ग्रहण नहीं होता है तो चिदाभास अंतकर्ण का एकत्व तो तादात्म अध्यास धर्म अध्यास होता है जिसके कारण अंतकर्ण का धर्म चेतन में दिखता है और चेतन का धर्म अंतकर्ण में दिखता है वो चिदाभास ही चेतन जैसे चित्तवत आभाषते चेतन नहीं है अंतकण का धर्म सुख दुख आदि उसमें आरोप होता है तो अनादिकाल से इस प्रकार में सुखी दुखी इस प्रकार भ्रांति होती है किंतु स्पष्ट है श्रुति में कहा गया सूर्य यथा सर्वलोक से चक्ष न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषे एक सर्व भूतांतरात्मा लिप्यते लोक दुखे न बाह्य सूर्य जैसे सर्वलोक के चक्षु है। सब को प्रकाश करने वाले सूर्य चक्षु चाक्षुष बाह्य से न लिप्यते चक्षु से रूप रस अंधस्प्रसादि रूप घटपटादि का ग्रहण होता है चक्षु इंद्रिय से तो बाह्य दोष के साथ संबंध नहीं होता आलोक का इसी प्रकार सर्वेश भूतानाम अंतरात्मा एक है जितने जीव है सब का अंतरात्मा भिन्न भिन्न नहीं श्रुति स्पष्ट कहती सारे भूतों का अंतरात्मा एक है लोग दुखे न लिप लोगों का अंतकरण में जो दुख उसके साथ चेतन का संबंध नहीं है वो असंग है आकाश जिस प्रकार सर्वव्यापक है शुद्ध अशुद्ध दुर्गंध सुगंध सब के साथ संबंध होने पर भी किसी के दोष से आकाश लिप्त नहीं होता है सूक्ष्म होने से इसी प्रकार आत्मा चेतन अत्यंत सूक्ष्म होने से अंतकर्ण में दिखता है सुख दुखादि उसके साथ संबंध नहीं होता है नंदी प्यते लोक दुखे रहे क्योंकि वो बाह्य उसे विलक्षण है अंतकर्ण से भिन्न है असंग है सर्वगत आत्मा है वो अन जीवन आत्मा अनुप्रवेश इसी जीव रूप से प्रवेश जीव रूप से अभिव्यक्त होता है चिदाभाष दिखता है यही प्रवेश जब प्रवेश हो गया वहाँ शुद्ध चेतना तो अधिष्ठान है ही अचिताभाष में ही क्रिया दिखती है शुद्ध चेतन निष्क्रिय है कुछ नहीं करता है जड़ में क्रिया कैसे होगी जड़ में नहीं होगी चेतन में क्रिया होती चेतन कौन चेतन है चिदाभाष जिसको हम चेतन कहते हैं शुद्ध नहीं है चिदाभास को देख करके हम चेतन कहते तो उसमें क्रिया होती है क्रिया भी दिखती है चिदाभास भी कल्पित है उपाधि के कारण ही स्व व्यवहार होता है इसी रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप को मैं प्रकट करूं ऐसे इच्छा न हुआ परमात्मा में <coughs> <coughs> <coughs> तां त्रिभूत त्रिवृतम एक करवाणीती सैतेमा स्तिसो देवता अने जीवनात्मन प्रवेश नाम रूपे व्याकोत्म जब पृथ्वी जलते तेज तीन है एक ही काम त्रिवृतम त्रिवृतम करवाणी एक एक देवता को तीन तीन त्रिवृत त्रिवृत्त एक को तीन तीन करूँगा तीन मिला हुआ एक प्रधान होगा और दो और है अभी त्रिवृत करना यदि मानेंगे जो पानी है पीते हैं उसमें जल कितना से रहेगा आधा और तेज कितने है चौथाई और पृथ्वी कितने हैं चौथाई जो लड्डू खाते हैं उसमें तेज कितने हैं चतुर्थांश और जल चतुर्थांश पृथ्वी उसमें है और ये तो है और क्या है पृथ्वी जल तेज को छोड़कर कुछ नहीं आधा पृथ्वी ये त्रिभुत कर्ण के अनुसार पंचीकरण के अनुसार विचार करेंगे लड्डू में पृथ्वी कितनाश है आधा है जल आधा का चतुर्थाश एक वट आठ तेज कितने है एक वट आठ वायु आकाश भी एक वट आठ है पृथ्वी है उसमें कितने है आधा, पानी जो पीते हैं उसमें पृथ्वी है कितने और जल कितने आधा ये पंचीकरण के अनुसार त्रिवृतीकरण के अनुसार यह जल अपित उसमें जला आधा है आधा पृथ्वी है आधा तेज है ये जो पृथ्वी आधा है वो सूक्ष्म पृथ्वी है इसलिए दिखता नहीं स्थल नहीं अपंचीकृत अथवा त्रिवृत्तकृत पृथ्वी जल तेज है वो अत्यंत सूक्ष्म है त्रिवृत्त कर्ण होने के पहले भूत सूक्ष्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है त्रिवृत्त कर्ण अथवा पंचीकरण होने के बाद ही प्रत्यक्ष होता है त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकेका एक, एक, एक इति विचार करके सावत देवता देवता इमास तीस्रो देवता ये परमात्मा ये तीनों पृथ्वी जल तेज को अने जीवन आत्मा अनुप्रविश नाम रूपे व्याकर जीव रूप से प्रविष्ट हो करके नाम रूप को स्थूलीभूत कर दिया प्रकट कर दिया नाम रूप प्रकट होने से व्यवहार विषय हुआ तो ये नाम है जो भाग अधिक है उसके अनुसार नाम पड़ गया जब पृथ्वी में भी जल तेज है जल में भी पृथ्वी है तेज में भी पृथ्वी जल है तो तीन तीन है तो एक पृथ्वी एक जल एक तेज क्यों नाम हुआ वैशिष्य तद्वाद तद्वाद जो अधिक है उसके अनुसार नाम हो गया लड्डू में पृथ्वी भाग अधिक है क्या जल में कौन सा अधिक है हाँ इसलिए उसका नाम जल हो गया अधिक होने से अधिक को, को लेकर के नाम पड़ गया तासाँ त्रिभुत त्रिभुतम एक अकोद यथानुस्व्य खलु सौम्यम तीस देवता त्रिवृत एक होती तन्मे बीजानी थी त्रिभुतम त्रिभुतम एक एकका अको देवता नाम तीन पृथ्वी जल तेज को देवता का क्योंकि जो परब्रह्म देव है वही पृथ्वी जल तेज रूप में ही प्रकट हुए वही है तद्रूप मिट्टी से घट बनेगा तो वो मिट्टी ही है सोना से जो इतने भूषण कटक का कुंडला मुकुट आदि सब सोने ही है इसलिए पृथ्वी जल तेज रूप है वही सद्रूप ही है देव परब्रह्म सद्रूप को छोड़ेंगे तो पृथ्वी जल तेज की सत्ता नहीं रहेगी से भिन्न असत हो जाएगा असत होगा तो उसकी सत्ता है ही नहीं से विलक्षण पृथ्वी जल तेज है ही नहीं सत ब्रह्मा ही है ब्रह्म से तो उसकी सत्ता नहीं सत से भिन्न तो असत हो गया असत होने पर दिखता है तो उसको कहते मिथ्या जो विद्यमान नहीं होने पर भी दिखता है उसको कहते मिथ्या मिथ्या का नाम अनिर्वचनीय है जो सत्य नहीं असत नहीं उभय नहीं है सत से विलक्षण हो गया तो असत हो गया पृथ्वी जल तेज ये सत्य नहीं असत है पृत्य। तो पृथ्वी जल तेज सदरूप ब्रह्म होने से उनको भी देव शब्द से कहा गया देवता पर ब्रह्म को भी देवता शब्द से कहा गया पृथ्वी जल तेज भी सदरूप ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं होने से उसको भी देव अथवा देवता शब्द से कहा जाता है तो त्रिभुत आसाम पृथ्वी जल तेज तीनों को एक एक आम त्रिभुत त्रिभुतम एक को तीन तीन बना दिया तीनों तीनों मिला हुआ मिलावट यथानुखल समय हिमा स्व देवता ये तीन पृथ्वी जल तेज एक एक तीन तीन मिला हुआ है तन में बीजानी ही मैं मम वचनाथ मैं कहता हूँ बीजानी विशेष रूप से जानु निश्चय करो स्पष्ट समझ लो एक, एक जो अभी पृथ्वी जल तेज दिखते हैं एक में तीनों मिला हुआ है अग्नि है देखा तो अग्नि में तीनों है अग्नि में जल है क्या पृथ्वी है कैसे पता चलेगा जल है करके दिखाते हैं यद्निरोहित रूपम तेजस रूपम युक्ल तदपा यद कृष्णम तदन श्यापागाम वाचारंभण विकारो नाम नामेय तीन रूपी तेवसत्यम अग्न रोहिमप अग्नि है हे रूप तेज का हे तेजस तदूपम युक्ल शुक्लूपे अग्निमें दीखता है ओ जलकारूपे तदप य तदनस कृष्णूप अन्न का पृथ्वी का पृथ्वी जल तेज के ही जो रूप है अलग अलग कर दिया वो तीन पृथ्वी जल तेज अंश को छोड़ देंगे तो अग्नि कहाँ रहेगी अपाघात अग्निर्ग्नितम अग्नि में जो अग्नि तो था वो चला गया नष्ट हो गया अग्नि तो कोई वस्तु नहीं है अपाघात अग्निर्ग्नितम विवेक होने के पहले अग्निबुद्धि होती है तीन को अलग कर दें तो अग्निबुद्धि नहीं हुई अग्निबुद्धि का विषय कुछ नहीं रहा अपाघात अपगथम अग्नि के अग्नि तो अग्नि नाम को कोई वस्तु नहीं पृथ्वी जल तेज तीन तन को अलग कर देंगे तो स्थूल अग्नि कुछ नहीं है पृथ्वी जल तेज सूक्ष्म भूत से अग्नि की उत्पत्ति हुई सूक्ष्म से अलग हो जाएगा स्थूल अग्नि कुछ नहीं है तीन पतले पतले रस्सी से बाल से रस्सी से बना दिया तीन को अलग कर देंगे तो रसी कहाँ रही? नहीं रही। इसी प्रकार तीनों रूप से अग्नि स्थूल अग्नि दिखती है तीनों अलग हो जाएगा तो अग्नि नाम को कोई वस्तु है ही नहीं वाणी का आलम्बन विकार कार्य अग्नि नाम मात्र है उसमें सत्य क्या है तीन रूपाणी तेव सत्यम तीन रूप ही सत्य है तीन से अलग कोई अग्नि नाम का पदार्थ नहीं है अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द का प्रयोग नहीं होगा पहले अग्नि बुद्धि होती थी अग्नि शब्द प्रयोग करते थे तीनों रूप को कर देंगे तो किसको अग्नि कहेंगे शुक्ल को या नील कृष्णा को या रक्त को किसको अग्नि शब्द भी नहीं प्रयोग कर सकते अग्नि बुद्धि भी नहीं होगी इस प्रकार सर्वत्र समझना तीनों रूप ही अलग नहीं है यद आदित्य सरोहितम रूपम तेजस रूपम युक्ल तदपा यदन्नश्यापाघात आदिदादित्यम वाचारंभ विकारो नामेय त्रीन रूपा तेव सत्यम आदित्य सूर्य में जो ला है उ तेज का है युक्लूपे है तदपा रूपम यूपे वो पृथ्वी का है तीन रूप को कर देंगे तो आदित्य शब्द आदित्य बुद्धि न रहेगी अघात आदित्याद आदित्यतम, आदित्य में जो आदित्यत्व तो, आदित्य बुद्धि आदित्य शब्द प्रयोग करते थे वो अपगत तो हो गया समाप्त तो हो गया <coughs> वाणी का आलंबन विकार कार्य सूर्य नाम मात्र है तीन रूप ही सत्य है तीन रूप से अलग कुछ सूर्य नामक पदार्थ है ही नहीं चंद्रम स्वरोतम रूपम तेज तेजस युक्ल तदपा यदअनस्यापागा चंद्रा चंद्र चंद्रत्व वाचारंभणं विकारो नामधेय त्रीन रूपाणी तेव सत्यम चंद्रमा में जो रक्तरूप है लाल रूप है तेज का ही रूप है ऐसे दिखता नहीं चंद्रा है कुछ लाल कुछ काला जब समाहित होकर के देखते हैं तो दिखेगा ऐसे कालापन चंद्र में दिखता है लाल सूर्य में काला शुक्ल लाल तीन ये अग्नि में तीन ऐसे दिखता नहीं किंतु है सूर्य में सात रूप है वैज्ञानिक लोग कोई बताते हैं कभी इंद्रधन दिखता है तो ये ऐसे सूर्य किरण से सब रूप उसमें है तो यहाँ त्रिवृत्तकरण होने से तीन रूप को लेकर कहा गया रक्तरूप है तेज का शुक्ल रूप जल का है काला रूप पृथ्वी का चंद्रमा से तीन रूप को कर देंगे तो अपाका चंद्रा चंद्रत्वम चंद्र में जो चंद्रत्व चंद्र बुद्धि चंद्र शब्द प्रयोग करते थे वो चला गया कुछ रहा नहीं चंद्र नाम को वस्तु केवल वाणी का आलंबन है कार्य विकार चंद्र नाम को को कार्य कुछ अलग ही नहीं तीन रूप से अलग कुछ यही नहीं नाम मात्र है तीन रूप ही सत्य है यदि विद्युतो रोहितम रूपम तेजस तदूपं युक्ल यद तदपा यदनपागा विदुत विद्युत्म वाचारंभण विकारो नामेयर तीन रूपी तेव सत्यम विद्युमें लालूपे तेज का है शुक्लूप जलका कृष्णूपे काला पृथ्वी का विद्युत विद्युत अपाघा विद्युत विद्युत विद्युत बुद्धि विद्युत शब्द प्रयोग करते थे वो समाप्त हो गया वाणी का आलम्बन मात्र जो विद्युत तो कहते कार्य नाम मात्र है शब्द मात्र अर्थ कुछ अलग है ही नहीं अर्थ कोई अलग हो तो जैसे घट से भिन्न है पट घट को हटाकर कर तोड़ दिया फेंक दिया तो भी तो पट रहता है क्योंकि उससे तो अलग है इसी प्रकार जब कोई वस्तु होती विद्युत तो नामक तीन रूप अलग करेंगे तो दिखे तीन रूप को अलग करेंगे तो कोई वस्तु नहीं है तीनों से मिला हुआ ही केवल ही नाम मात्र तीन रूप ही सत्य है तंतु से अलग पट होता तो तंतु को हटा देंगे तो पट रहता नहीं रहता है तो पट बनने पर भी एक पट नाम प्रयोग किया एक रूप अलग दिखता है किंतु तंतु ही है सुवन से भूषण बनाते हैं नाम रूप अलग अलग सुवर्ण ही सत्य नाम रूप से सुवर्ण को अलग करेंगे तो कुछ नहीं रहता है इस प्रकार सर्व त्रिवृत्तकर्ण है पृथ्वी जल तेज ही है इस प्रकार निश्चय करना चाहिए एक तस्मे तद्विद्वांस आहु पूर्वे महाशाला महाश्रुत्रिया नुवध्य कशनाशु तम तम अभिज्ञात मुदाहरीश्यती हेभ्यो वेदांचक्रु ये तस्म अभी तद्विद्वांस ने कहा अति महाशाला महाश्रोत्रीय बड़े गृहस्थ साध्य सदाचार सम्पन्न कहते थे न अस्क अद्य कचन अश्रुतम अमतम अभिज्ञातम न उदाहरती इस प्रकार जो ज्ञान हो जाता है कोई नहीं कह सकता हमारे में कोई किसी वस्तु अज्ञात है अश्रुत है अमत है कुछ नहीं है तीन को जो समझ लिया सारे का ज्ञान हो गया और कुछ विज्ञान त्रिवृत्त कृत पदार्थ सब ज्ञात हो गए कुछ वाक्य नहीं रहा जो अज्ञात हो अश्रुत हो ऐसा कोई पदार्थ नहीं रहा इति ही एभ्य विधान चक्रु इसी प्रकार अग्नि सूर्य तेज पृथ्वी तीन रूप से दृष्टांत दे दिया पृथ्वी जल तेज के रूप इन दृष्टान्त से सब कुछ समझ लिया अन्य जितने हैं सब तीन रूप ही सत्य है उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है जहाँ जहाँ भी देखे तीन एक पहले अग्नि उसके बाद सूर्य उसके बाद चंद्र उसके बाद विद्युत जितने भी हो सर्वत्र तीन रूप से अलग कुछ नहीं है यदु तमिभाूत यदि तेजस तद रूप में तद्धिचक्रुर् यद शुक्लवा अभूदित अप रूप में तद्धक्रुर् यदमीवाभूद अन्न रूप में तद्धक्रु यमीवा अभूत देवता सद विधान्रुर् यहाँ खलु सौम्यय स्वदेवता पुष्ण प्राप्य त्रिभुत त्रिभुत एकीका भवती तन्में बीजानी थी यदु रोहितम इवभूत अन्य कोई रोहित जैसे संदेह ये कपोतादि पक्षी है कबूतरादि उनमें रूप अलग अलग दिखता है मयूर के रूप में कभी कुछ रूप दिखता है कपोत शरीर में शुक्ल जो होते अलग अलग जो रूप है कालापन थोड़ा लालपन कहीं नीलो अलग, अलग अलग रूप दिखता है वो सब भी ऐसे समझना रोहितईव जब लाल जैसे लगता है वो तेज का रूप है इसको समझ लिया शुक्ल जैसे लगता है तो जल का रूप है कृष्ण जैसे दिखता है तो पृथ्वी का रूप है ऐसे समझ लिया जो कुछ जहाँ स्पष्ट निश्चय नहीं होता है रूप वो भी जो काला जैसे तो पृथ्वी का लाल जैसे तो तेज का शुक्ल वन है तो जल का ऐसे करके सब को समझ लेते हैं समझ लिया यद्जातमेव अभूत दे देवतानाम सामस कुछ विज्ञात है ज्ञात हुआ ये देवतानाम पृथ्वी जल तेज देवता उनका समसम तो समुदाय जो कोई पदार्थ देखते हैं ये पृथ्वी जल तेज का समुदाय ही है समास सब मिलकर के अन्य कुछ नहीं है चको यथा खलु समय इमास्वेवता पुरुष प्राप्य पृथ्वी जल तेज रूप तीन देवता पुरुष को प्राप्त होकर के पुरुष अन्नपान भोजन करता है पुरुष शरीर में जाकर के त्रिवृत त्रिवृत त्रिव। एक एक का होती तन्मे बीजानी एक एक तीन तीन हो जाता है उसको समझो अन्नमश तेधा विधीये तस्थिष्टो धातुस्तुरी संभवती यो मध्यम मांसम यो अठस्तम अन्नमशतम तेधा विधीयते अन्न जो खाया भोजन किया अग्नि के द्वारा जाठा अग्नि से पच जाता है पचन होने के बाद तीन भाग हो जाता है से तस् यह स्थिष्ट धातु जो स्थूलतमन पदार्थ है वो पूरी सम्भल होकर के निकल जाता है यो में है थोड़े सूक्ष्म उसके अपेक्षा वो मांस होता है अन्न रस रक्त मांस बनता है ये अनिश्चित जो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है अन्न से मानव बनता है ये प्रकार तीन भाग हुआ जिस प्रकार अन्न का तीन भाग इसी प्रकार जल का इसी प्रकार तेज का आप पीता स्त्रीधा विधीये तासम यहाँ स्थविष्ट धातुस्तन मूत्रम भवती यो मध्यम स्थलोहित यो अन्य प्राण जल पीने पर तीन भाग हो जाता है स्थूलतम पदार्थ तो मूत्र हो जाता है निकल जाता है मध्यम पदार्थ रक्त हो जाता है और सूक्ष्मतम पदार्थ है प्राण होता है ये आगे कहेंगे आपमय प्राण पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएगा पानी से प्राण होता है तेजो तम त्रिधा विधीये तस्थविष्ट धातुस्तस्तिवती मध्यम समज्जाष्ठ सावाग तेज तैलघ्रृतादि तेज है पदार्थ वो खाने पर तीन भाग होता है स्थूलतम पदार्थ अस्थि हो जाती है मध्यम पदार्थ मज्जा और सूक्ष्मतम पदार्थ वाघ ऐसे सब भूत से बनते है किंतु उसमें वृद्धि होने के लिए ये सब सहायक है अन्नमयम ही सौम्यमन आपमय प्राणस्तेज वागीति भूय भूयमा भगवान थी तथा सम्म्यत हो वाच हे सम्य मन अन्नमय अन्नमय अन्न विकार अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त करता अन्न से ही मन में सामर्थ्य आता है मन न सामर्थ्य आपमय प्राण प्राण आपमय में आप जल से ही प्राण रहता है जल के बिना प्राण नहीं रहेगा प्राण में सामर्थ्य जल से आता है तेजमयी बाक बाक तेजमयी इसलिए जो वेद पाठ करते हैं स्वर साधना करते हैं तो कंठों को मधुर करने के लिए घृता आदि पान करते हैं भी पान करते हैं तेजमयी वाघ है ये तो कहने के बाद श्वेत के तो कहता है ये जो जल के लिए प्राण बता दिया तेजमयी वाग, ये तो ठीक है कोई बात नहीं क्यों मन इतने सूक्ष्म हैं वो अन्न से कैसे होता है अन्नवय समय मन जो कहा ये समझ नहीं आता है मन अन्न से कैसे होगा अन्नवय मन ये समझ नहीं आता है ये थोड़ा इसको फिर दोबारा बताइए भूय एवं माँ भगवान भी ज्ञापय तू फिर मुझे बताइए मन कैसे ये समझ नहीं आता है तो तथा सम्युवाचको तथा सम्य ठीक है हम बताते हैं दधन सम्य मध्यमान से यो अणिमा सर्ध समुदि सती तत्सर्पीभवती पहले दृष्टान्त देते हैं मध्यमन दधना दधि को मंथन करते हैं मंथन करने से जो में अणुतम पदार्थ है नवनीत तो हो जाता है मखन स ऊर्ध्व समुद्री सती ऊपर आ जाता है सम उदी सती ऊर्ध्व आगछति ऊपर आने पर फिर उसको गरम करें तो सर्पिर्भवती सर्पि घृत घृत हो जाता है इसी प्रकार बताते हैं मन कैसे बनता है एवमे खुश सौम्य अन्न से आस्य मन से यो अणिमासा ऊर्धस मुद्दी सती तनोभवती इसी प्रकार अन्न जो खाया जाता है उसमें जो सूक्ष्मतम है इसे दधिक मथन से सूक्ष्मतम नवनीत होकर के ऊपर आ जाता है इसी प्रकार अन्न का जो सूक्ष्मतम अंश है ऊपर आकर के करके समुद्री से सम्यक आगे से तो ऊपर आगे जाता है वो माना हो जाता है दधी को मतन करते अन्न खाने पर जाठा से पचन होता है पचन होने पर जल मिलता है अग्नि के द्वारा पचन होने पर सूक्ष्मतम अंश ऊपर आ जाता है उसे माना में शक्ति आदि मन होता है यद्यपि मन अपीकृत पांच भूत का कार्य है तो भी ये अन्न के द्वारा उसमें शक्ति आती है और स्पष्ट अभी आगे बताएंगे अन्न भोजन नहीं करेंगे तो मानव में सामर्थ्य नहीं होता है इसलिए अन्न में है समय मान अपाम सौम्य पीयमान यो अणिमा सर्धदी सती सा भवती हे सौम्य पीयमान अपाम पान करते जल है उसमें जो अनिमा अनुतम सूक्ष्म तम पदार्थ पता, है इस प्रकार पचन होने के बाद ऊपर आ जाता है वो तो प्राण होता है प्राण का सहायक उपचायक सामर्थ्य प्रद प्रद होता है तेजस सौम्यान सेवाणि में सऊर्धस उर्ध्व सती सह वाघवती इस प्रकार तैल तैलघ्रृतादि जो खाते हैं उसका जो सूक्ष्मतम पदार्थ ऊपर आदर जाता है वो वाग <coughs> वाघ इंद्रवाघ के लिए सहायक है उसका सामर्थ्य देता है अन्नमय सौम्य मन आपमय प्राण तेजमयी वाघ इति भूय अभिमा भगवान विज्ञापय त्वि तथा सम्मति होवाचव अन्नमय मन है प्राण आपमय है और वाघ तेजमय फिर से तो के कहता है अब और तेज इसमें तो कोई बात नहीं इसमें तो थोड़ा हो जाएगा तेजमय बाघ अन्न आपमय प्राण मन अन्नमय है इसमें तो बिल्कुल निश्चय नहीं होता है मन तो अति सूक्ष्म है अन्न से कैसे बनेगा फिर थोड़ा बताइए अन्नमय से कैसे मन है षोडश कलश तो पिता ने कहा तथेति तथा सम्य बताते हैं सुनो षोडश कल सम्य पुरुष पंचदशाहहा कामप पिवापमय प्राणो न पीवत्व विच्छेदी ये यदि तुम जानना चाहते हो मन के अन्न में प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो ऐसा करो ये पुरुष षोड़श कल अन्न भोजन करने पर ये सूक्ष्मतम पदार्थ मन में शक्ति प्रदान करता है अन्न से शक्ति को बढ़ने पर मन की सामर्थ्य शक्ति को सोलह भाग विभा करके उसको कला शब्द से कहते हैं यद्यपि मन का ही अंश है कला अवयव तो मनोपाधि के जीव होने के कारण ये पुरुष के कला रूप से कही गई अन्न से शक्ति आती है ये शक्ति मन से अन्न से बढ़ करके मन में जो शक्ति सामर्थ्य वो तो मनोपाधि के जीव होने के कारण उसको पुरुष की कला रूप से कही गई षोड़श कला ये पुरुष से सपुरुष षोड़श कला माने की शक्ति को षोड़ प्रकार विभाग करके कला कही गई और उपाधि कहने से पुरुष को भी षोड़श कल कहा गया पुरुष षोड़श कला वाला है पंचदश अहानी मां असी पंद्रह दिने नहीं खाओ कामम अपह पीब कामम यथेष्टम जितने चाह पानी पियो पानी पीते रहो पंद्रह दिन नहीं खाओ पानी भी नहीं पिएगा तो मर जाएगा आपों में है प्राणो न पीबो तो बिछ्छेद ही थी, थी। प्राण जलमय है नहीं पान करने पर प्राण विच्छेद हो जाएगा इसलिए पानी तो बहुत पियो किंतु भोजन नहीं करो पंद्रह दिने कोई तैयार है पंद्रह दिन भोजन नहीं करके कर रहने के लिए पानी पियो भोजन ही करें पंद्रदिन जाओ नाशा था किम सह पंचद नशा अथ हैैन मुपसाद कि ब्रवीं भो इति अतिच्य सौम्य यजुंसी सामती सहवाच नवे न वेय मां प्रतिभा सह नाशा अहा दिन नहीं खाया अतः अथ हैैनमुपसाद पिता के पास आया किवी में भो क्या कहूं क्या करना है कहते तो रिचह सौम्य यजुंसी सामानिति सब वेदना वेद आपने पढ़ा है ऋच साम वेद बोलो सहवाच नवे माँ प्रतिभा कुछ नहीं दिखता है नवे माँ प्रतिभा पंद्रह दिने एक दिन दो दिन हो जाता है तो बड़ा कठिन है पंद्रह दिन नहीं खाया तो कुछ नहीं भान होगा नवरात्रि में कोई कोई करते हैं देखा है कुछ लोग प्रारंभ करते हैं बहुत लोग हैं दो तीन चार दिन में बहुत किसकी उल्टी किसको बुखार है किसको क्या हो जाएगा कि कोई शर् चल नहीं पाएगा फिर भंग हो जाता है कुछ लोग गंगा जल पान करके नौ दिन रह जाते हैं कुछ लोग फलाहार कर रहते हैं जैसे एकादशी को उपवास करते हैं हम लोग उपवास <laughs> है दशमी दिन रात को ही अच्छा खाना है कल के एकादशी और शाम को नहीं मिलेगा करके भोजन में भी अच्छा खाना है शाम को फिर थोड़ा दूध कुछ और कुछ फल मिल गया जो मिठाई मिलेगा कर और द्वादशी सुबह सुबह फिर नाश्ता एकादशी व्रत करने वाले के लिए दशमी को द्वादशी को भी एक एक बार भोजन करना चाहिए अधिक नहीं खाना चाहिए और एकादेश को निर्जल जल पानी भी नहीं करके कर रही, ये व्रत होता है एक दिन बिना पानी पीकर के रहे तो जो रहते हैं तो उनको पता चलता है एक दिन दो दिन पानी भी नहीं पीकर कर के रहे और पंद्रह दिने के बाद क्या पता चलेगा पंद्रह दिन के बाद तो कुछ नहीं दिखता है तम होबाच यथा सौम्य महोत्य तसीकू अंगारा खावतमशिष्ट सैत् तथी न देवम बहुदये दब्यते षोडशा कलाना एक कलातिशिष्टा सैत्तर्ेदास्थ मे जिज्ञासी तम हावाच पिता ने कहा हे समय था महत्व तो अभ्याहित एकोंगार बहुत अग्निजलाय था किंतु कम से कम बुझते बुझते थोड़ा सा एक अंगार टुकड़ा रह, रह गया खद्यो तो मात्र खद्यो तो जुगुन इतने थोड़ा सा है बच्चा परिशिष्ट तेना तत्व तो तो पिना बहुत इतने छोड़े अग्नि है उसमें लेकर लकड़ी डाल दो बहुत बड़ जल जला देगा बडे बड़े-बड़े लकड़ी छोड़ डाल दे तो अग्नि नष्ट हो जाएगा तत्व तो पिना बहुत है तो जलाएगी एवं सम्यते सोलश नाम, नाम एका कला शिष्टा पंद्रह दिन नहीं खा मन में जो सामर्थ्य शक्ति पंद्रह दिन का पंद्रह कला अवयव चली गई एक कला बची है उसी से तया इतरी वेदा न अनुभवसी वेद का भी नहीं होता नहीं बोल पाते हो असहन अथ असहन भोजन कर खाओ अथ में विज्ञान से सी फिर आगे मैं बताऊँगा समझे थोड़े थोड़े खाओ स हा सा थ हे नमोपसाद स यत्कंच पप्र छम हतिपेदे स ह खाया उपवास के बाद एक साथ बहुत नहीं खाते हैं स्वल्प स्वल्प थोड़ा जल थोड़े पदार्थ तरल पदार्थ फिर थोड़े ऐसे कारण पर थोड़े दो तीन चार दिन में थोड़े थोड़े शक्ति तो थोड़ी थोड़ी आएगी पर चलेगा पंद्रह दिन के बाद फिर तैयार हो गया हे नम उपसाद आ गया पिता के पास अभी पूछते ही जो नाम लेते ही बोलने लगा सहयत किंच पप्रच सर्व महाप्रति जो शब्द अर्थ जो पूछा अमक शब्द अमक वेद के मंत्र बोलो बोल दिया इसका अर्थ बताओ अर्थ ही बता दिया जो शब्द अर्थ जो कुछ पूछा सब कुछ बता दिया ऋगा वेद मंत्र अर्थ सब बता दिया तम होवाच यथा स महत्व्यात से एकम अंगारम खद्युतमात्र परिशिष्टम तम तृणी रूप सज्ज्वलिए नोपि बहु दहेत यथा सम्य महत्व्यात से एकम अंगारम खद्युतमात्र परिशिष्टम पहले बताया था प्रज्वलित अग्नि बहुत अग्नि जला करके बाद में एक अंगार टुकड़ा रह गया खद्युत जुगुन के जिसे अति छोटा है उसके अर बड़े बड़े लकड़ी रख देंगे तो जलाए इतने नहीं किंतु जो थोड़ा सा बचा उसे थोड़े तिनका सूखी डालो नारियल के छिलका डालो थोड़ी छोटी छोटी लकड़ी डालो तिरण घास देकर के पराल देकर थोड़ा जलने के बाद फिर अग्नि में थोड़ी थोड़ी छोटी लकड़ी रखो फिर थोड़े बड़े लकड़ी रखो फिर बड़े बड़े लकड़ी जलाओ तो त्रिण उपसमाध आयो जला करके वृद्धि को प्राप्त बढ़ा करके प्रा ज्वल जला, जला दे जला देती तत्व भी बहुत हैत फिर बड़े बड़े लकड़ी डाल सब कुछ जला देगी छोटे थोड़े अग्नि है उसमें भी थोड़े तीर्ण सूखा घास पराल आदि कुछ दिया कुछ डाल करके थोड़े जलाने के बाद फिर और थोड़ा और थोड़ा दे करके फिर जलाए तो बहु लकड़ी जला देती है एवं सम्यत षोडशा कलानाम एका कला अति सृष्टा उपसमाहिता सान्न उपसमिताज्वा तय तरी वेदाभवस्या अन्नम सही सौम्य मन आपमय प्राणस्तेज मय बागि तीजाजा विजयाज्ञावी एवं नाम कला नाम तुम्हारे में मन में जो सोल कला सोल शक्ति के सोलह थे कला एक कला अतिष्टा एक कला रही पंद्रह दिन नहीं खान से पंद्रह साम कला अवेव नहीं रही एक बची सा अन्य ने उपसमाहिता जैसे अग्नि को थोड़ा घास आदि दे करके पर लायद दे करके जलाते हैं इसी प्रकार सड़क धीरे धीरे खाने से उपसमाहिता वृद्धि को प्राप्त तो हुई फिर प्राज्वली फिर प्रज्वलित तो हो गई अन्न थोड़ी शक्ति वाला हो गई तया ऐतर वेदान अनुभवी उसी से अभी वेद का अनुभव कर तो अन्नमयम हे सौम्य मन हे सौम्य मन अन्नमय है अरे प्राण आपमय वाक तेजमयी त ध्य बीज्ञों इसके वचन से शेतक तो ठीक समझ गया <coughs> फिर नहीं समझा कहेंगे तो फिर कहेंगे पंद्रह दिन नहीं खाओ <laughs> जो उपवास रहेगा वो समझ लेगा उपवास नहीं होने से समझ नहीं पाते इसलिए थोड़ा व्रत उपवास भी करना होता है तो शास्त्र अर्थ ग्रहण होने के लिए इसी प्रकार जैसे जैसे कहा गया ऐसे करने पर एकाग्रता होने पर मन में मन में बहुत विक्षेप होता है तो भोजन नहीं करेंगे तो मन में सामर्थ्य कम हो जाता है व्रत इसलिए जब तक मन में शक्ति है मन भक्ता फिरता है सारा ब्रह्मांड घूमता है थोड़े थोड़े बीच बीच से उपवास करके व्रतक अन्य से जब अन्न नहीं मिलेगा मन में शक्ति कम होती थोड़ी शांत रहता है फिर उसमें एकाग्र करने का प्रयास करें फिर सात्विक भोजन करें परमात्मा का ध्यान चिंतन करे फिर मन में वो सात्वगुण बढ़ता है वो सामर्थ्य बढ़ता है नहीं तो रजगुण तमोगुण अधिक होने से मन को एक स्थान नहीं रखते है, भगाते है, इधर उधर भागते नहीं तो नीति आ जाती है इसी प्रकार करने पर सत्वगुण बढ़ने पर फिर मन में सद्गुण सात्विक गुण से ध्यान जप चिंतन एकाग्रता आदि होती है उद्दालक हूणी श्वेत के तुम पुत्र मुच स्वपना सौम्य बीजानी थी तस तत्पुरुष सपिति नाम सदा सम्य तपन्न भवती सम्यपि तो भवती तस्माद सपित से क्षते सम्यपी तो भवती प्रारम्भ किया था संवाद आरंभ हुआ था एक के आदेश के श्रवण करने से अश्रुत भी हो जाता है अमत भी मत हो जाता है अभिज्ञात भी विज्ञात हो जाता है एक के ज्ञान से सब का ज्ञान होगा उसको बताने के लिए अभी त्रिवृत्त कर्ण बता दिया कारण केवल जानने से कारण से सब का ज्ञान हो जाता है ये सब जितने कार्य पदार्थ है कारण ही सत्य है कार्य मिथ्या है वे तो आगे कहते हैं द्वार कारणी अपने पुत्र श्वेत के से कहा है सौम्य मैं सपनात तो बिजान ही सपनात सपन से अंत अथवा मध्य सुश्रुत्र अवस्था को समझे मेरे वचन से यत्र पुरुषः पुरुष सपित नाम सो जाता है सपित तो उसका नाम हो जाता है तदा हे समय सता संपन्न भोवती सब्त्रह्म के साथ एक हो जाता है पास में मिल जाता है उसको सपिति कहते सम अपित भवति स्व अपने स्वरूप में लीन हो जाता है एक हो जाता है तस्माद सपिति आचिक्यत है इसलिए उसपिति ऐसे कहते क्योंकि सम ही अपित होवती यस्माद स्वम अपित होती स्वयं में लीन हो जाता है स्वपीति नाम हो गया जागृत अवस्था में अवस्था में मन में सुख दुख अनुभव विषय ग्रहण अन्यथा ग्रहण होता ही है जिस प्रकार कोई श्रम परिश्रम करके थक जाता है फिर थोड़े शांत होकर के विश्राम करता है इसी प्रकार ये जागृत सपना अवस्था में सब ये विषय ग्रहण होता है विषय ग्रहण के द्वारा लौकिक ज्ञान के, के द्वारा मन थक जाता है फिर थक जाने पर शांत होने पर फिर विश्राम करने के लिए मन थोड़े सब विषय चिंतन छोड़ कर रह जाता है मन लीन हो जाता है ज्ञान में तो सुसुप्ति होती है इंद्र का व्यापार नहीं होता है जागृत अवस्था में इंद्रियों का व्यापार होता है स्वप्न अवस्था में इंद्रियों का व्यापार तो नहीं है मनो स्वयं विषय बन जाता है मन रहता है सूक्ष्म शरीर रहता है किंतु जब उस मन ही स्वयं व्यापार से रही तो कुछ नहीं अज्ञान में लीन हो जाएगा तो सुश्रुति अवस्था में सुश्रुति अवस्था में विषय भोग नहीं होने पर भी बड़ा आनंद है वो आनंद जागृत स्वप्न अवस्था से प्राप्त नहीं होता है जितने भी विषय हो भोग्य पदार्थ हो भोग वाला हो भोग करके थक जाता है छोड़ करके फिर सो जाता है छोड़ना पड़ता है बिना सोए थकावट इतने हो जाता है आगे कुछ नहीं कर सकता है थोड़े समय सो जाने पर फिर तैयार होता है स्वामी ही अपित होती ये स्वम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जीव अपने श्रमनिवृत्ति के लिए और अन्यत्र कहीं उसको नहीं मिलता है आश्रय उसमें ही अपने स्वरूप परमात्मा स्वरूप में एक होकर के संभव की निवृत्ति होती है लोक में, में प्रसिद्ध है शकुनि स यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो दिशा दिशा पति अन्ययतन अलब द्वा बंधनमेवश्रयत एवम खलु सम्यतन मनो दिशा दिशा पति अन्ययतन अलब द्वा प्राणमेवश्रयते प्राण बंधन में इस समय मनाई थी शकुनी पक्षी है न प्रबद्धा जो पक्षी को पकड़ लेते हैं मार लेते हैं कभी पकड़ लिया और उसके पैर में रस्सी से बांध लिया बांध करके अपने हाथ में लगाया एक तरह बांधा अपने सारी हाथ में कहें बांध लिया वो तो थोड़ा दो चार पाँच दस फुट रस्सी है पक्षी उड़ना चाहती है जो पकड़ा है रस्सी उससे उड़ कर इधर उधर ऊपर बाएं डाए ने आगे पीछे उड़ना चाहता है बंधा हुआ है दस फुट की रस्सी है तो कितने दूर उड़ सकता है पक्षी उड़ जाता है ग्यारह बारह जा सकता है एक इंच में अधिक नहीं जितने बंधा उतने इधर बाएं डाए ऊपर नीचे उड़ते उड़ते उड़ते फिर थक जाता है फिर कहाँ जाइएगा जा सकता है जो बांधा बांध रखा है अभी उसके सिर में कांधे में बैठेगा थक जाएगा तो और कहाँ बैठेगा बैठना पड़ेगा उसके सिर के ऊपर बैठेगा कांधे के ऊपर बैठेगा उसी के सर पर बैठेगा पहले उससे हटना चाहता है और हटकर इधर उधर जाकर के सूत्रन प्रबद्ध शकुनी शुक्र से बांधा गया पक्षी बांधी गई दिशम दिशम पतित्वा इसी दिशा में उस दिशा में उड़ उड़ करके अन्यत्र आयतन अरद्वा आयतन आश्रय प्राप्त नहीं करके थोड़े आगे पाँच दस पुरु से कहाँ जाएगा कितना उड़ेगा उड़ते उड़ते फिर अंग्र में बैठना पड़ता है बंधन में वो उपस्थित जो बंधन स्थान है उसमें ही होना पड़ता है एवम एवं खलु समय ऐसा ही है सम्य तन मन मन ए उपाधि मन में चिदाभास दिखता है मन उपहित तो जीव लेना मनो दिशम दिशम पतित्वा, मन उपहित तो जीव सब दिशा में जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विषय ग्रहण करके सुख दुख भोग करते हुए अनुभव करते हुए फिर थक जाता है पक्षी उड़ते उड़ते थकने के बाद जिस प्रकार बांधने वाले मनुष्य के ऊपर आकर बैठ जाती है इसी प्रकार ये जीव अन्यत्र आयतन अलब्धवा आश्रय का कहीं नहीं भोग करते करते थक जाता है अंत में प्राण में वह उप प्राण शब्द से यहाँ जब प्राण से प्राण कहा गया उसमें पर उसमें ही पर के समय ही प्राण में आश्रित हो जाता है प्राण में वो उप्रयते प्राण से प्राणम प्राण शरीर उपभार उपाधि कहा गया था शब्द सदब्रह्मों को ही प्राण के प्राण कहा था वो प्राण परमात्मा है उसमें ही आश्रित होता है सुश्रुति अवस्था में प्राणबंधन ही समय मना क्योंकि मनोपाधि का जीव प्राणबंधन प्राणबंधन यश्य जिस प्रकार वो पक्षी बंधन स्थान में आकर के आश्रय लेना लेती है इसी प्रकार मनोपाधिक जीव प्राण उपलक्षित देवता ब्रह्म में ही आश्रित होता है अवस्था में पिपासे पिपा से सौम्य बीजानी ये तत्षो अशी अशी शिष्य नाम अप तदशिता नये तोनाय अश्वनाय पुषनाय तदप तद आचक्षते शुंगम उत्पति सौम्य बीजानी नेदमूल भाष्य अशना और पिपा अशना असनाया होनी चाहिए या लोपकर के असना पिपा अशन आया पर पिपाशा मेरे वचन से समो समझो प्यास क्षु क्षुधा और तृष्णा बुभुक्षा और पिपासा ये समझो ये पुरुषो अशिषिषति भोजन करना चाहता है जिस समय अशित अस, खाना चाहता है ना अपए तद अशित जो कुछ खाया हुआ जल उसको लेते हैं कठिन अन्न ही खाते हैं जल उसको लेते हैं जल लेते मतलब जल पहले तो चबा करके जल मिश्रित होने से ही निकलता है और जल मिलने पर उसका भोजन का पहचन होता है भोजन के पहचन के लिए जल की आवश्यकता है जो लोग पानी कम पीते हैं कुछ लोग पानी में नहीं पीते हैं कहते प्यास नहीं लगती बिल्कुल नहीं पीने वाले भी होते हैं और कोई के भोजन के समय आधा गिलास पी ले पूछेंगे तो पानी पीते हो बोले बहुत पीते हैं क्योंकि भोजन के समय भी पिया था और उसके बाद उसके बाद कभी कभी पी लेते हैं <laughs> कितने पिया है हाँ एक दो गिलास दो तीन गिलास हो गया आज दिन भर में दिन भर में कोई दो तीन गिलास पीने वाला भी कहता है बहुत पीते हैं वही लोग कभी हो जाता है हजम हो जाता है फिर कभी पेट में बीमारी होता है ऐसा नहीं पानी पर्याप्त पीना चाहिए वो अंदर पाकस्थली में हजम होना अन्न रस्स होकर के पतले होकर के बीच में आनते हैं उसके अंदर जाएगा कितने 22 फुट है कितने लंबा है उसके अंदर घूम घूम कर जाकर है, निकलता है तो उसके लिए पचने के लिए जल आवश्यक है जल उसको अशितम नहीं आनते असित खाए हुए भोजन को लेकर के लेते हैं मतलब अन्न को पकाते हैं जल जल को लेने से उसको अशनायक अशीतम नयनते यथा गो नायो अश्वनाय पुरुष नायक कहते गोचराने वाले को गो नायक गाम नयंते गो नायक गोपाल गो ग्वाला अश्वक लेने वाले को अश्वनायकते अश्वपाल को राजा सेनापति को कहते पुरुषनायक नाय को लेते जिस प्रकार गो नायो अश्वनाय पुरुष नाम हुआ इसी प्रकार जल को कहते असनाया और जल अप आचे असनाया आई थी क्योंकि असन भोजन को ले लेने असनाया बन गया जल ही भोजन को पचाने से उसको जल को कहते असनाया तथ्य शुंगम उत्पतितम शुंग है कार्य जिस प्रकार अंकुर कार्य है तो उसका बीज कुछ हो है इसी प्रकार ये जो शरीर हुआ कार्य हुआ शरीर कार्य हो तो उसका कोई कारण होना चाहिए कारण के बिना कार्य नहीं होगा शुंगम उत्पत्ति कार्य हुआ शुंग कार्य शुंग के मान कार्य होने के कारण शरीर उसका कोई कारण होना चाहिए बिना कारण कार्य नहीं होता है नेदम एकदम अमूलम भविष्यति इदम अमूलम न भविष्यति मूल के बिना ये शरीर कार्य नहीं हो सकता है इसलिए उसका मूल होना चाहिए तस्य तस् क्व मूल सियादनमे खलु सौम्यान्न शेन आप सौम्य शेन तेजमूलमच तेजस सौम्य शमूलम सन्मूास्वी सर्वाप सदातना सत्तिष्ठा तर शरीर का मूल का, का होगा क्या होगा अन्ना अन्न से भिन्न कहाँ उसके शरीर का मूल होगा शरीर का मूल हो गया अन्न एवं एवं खलु समय अन्न न शूंगे अन्न भी तो कार्य है उसका भी कोई कारण होना चाहिए कार्य है तो उसका कारण आवश्यक है अन्न एक कार्य उसका भी कारण होगा आप मूल मन अन्न का मूल है जल अद भी समय शुंगे न जल रूप श्य है उसका भी कारण अन्वेषण करके निश्चय करो तेज मूल मनुष्य तेज है तेज भी कार्य है इसे उसका भी मूल अन्वेषण करो देखो सनमूल मनुष्य सद कारण जिस कारण से तेज भी उत्पत्ति हुई और कारण सदरूप ब्रह्म ही मूल है इसी प्रकार क्या हुआ सनमूल साथ से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से अन्न सर कर करके शरीर सारे जितने हैं प्रजा है सन मूला सम्य इमा सर्वा प्रजा प्रजाएंती प्रजा ये जे सत है कारण मूल कारण है सत ब्रह्म है उसे ही ये स्थावर जंगवन जितने सब कार्य उत्पन्न होते हैं सब कुछ सनमूला सर्वा प्रजा सत से उत्पन्न जैसे मिट्टी से घट्ट बना घट्ट में आश्रित है घट में प्रतिष्ठित है ये सारे प्रजा सत से उत्पन्न हुए और सदाए तना सद में आश्रित रहते हैं मिट्टी के बिना घट नहीं रहता है स्थिति काल में इसी प्रकार सत ब्रह्म में आश्रित है और सत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा आगे समाप्ति लीन भी सत्य में जब उत्पन्न हुए सत्य स्थिति भी सत्य में अंत में समाप्त हो जाएंगे सत्य में लीन हो जाएंगे उत्पत्ति स्थिति प्रनों काल में सत्य ही है सत्य और बीच में कुछ अलग अलग दिखता है सब कुछ व्यभिचारी है जो कभी होता है कभी नहीं रहता वो है वो मिथ्या है तीनों काल में रहने वाले सत्य है ना भाव विद्यत सतह परमात्मा ने कहा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ना सतो भाव, ना भाव नाभाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता है यदि ये प्रपंच सत्य है तो प्रलय काल में इसका अभाव नहीं होना चाहिए जिसका प्रलय काल में अभाव हो जाता है जिसकी सृष्टि होती है पहले नहीं था ये सत्य नहीं है वास्तव नहीं है वास्तव ते तीनों काल में रहने वाला सदरूप ही ब्रह्म सत्य तीनों काल में रहने वाला सृष्टि स्थिति प्रलय सब इसलिए सदमुरा सद्रूप ही सत्य है बाक़ी सब मिथ्या है अथ ये तत्पुरुष पिपा सती नाम तेज एव तद तो था गो नयुशना पुषनाय तत्तेज तो आचषे उदरने तो त्रेत श्रृंगम उत्पति सौम्य बीजानी नएदम अमूल भविष्य पुरुष पिपासति पान करना चाहता है पीना चाहता है प्यास लगता है लगती प्यास तो पानी पीता है तो जल जो पीते हैं तेजव तत्पीता नयेते तेज ही पीत जल को पचाता है जल जितने द्रविभूत पदार्थ है तेज उसको पचाता है तद्यथा गो नायक गो को चलाने वाले गोपाल को गौ गो नायक कहते हैं अश्वपाल को अश्वनायक कहते हैं राजा सेनापति आदि को पुरुष नायक कहते नाय हैं पुरुषों को लेते हैं इति एवं तत्तेज को कहते हैं उदनया उदक शब्द का उदन आदेश हो जाता है उसको नियति उदनया उदम उद शब्द भी है उदम को उधम नहीं उदन्या जल को कहत कहते उदन्या ऐसे कहते जल को पचा जल को नहीं तेज को तेज को कह उदन्या क्योंकि जल को लेता है पचाता है तत्र ये सुंगम उत्पतितम ये भी कार्य हुआ समझ लो जैसे अन्न है शुंग कार्य उसका कान विचार किया इसी प्रकार ये जो जल को लेने वाले शुंग कार्य है तेज उत्पति तस् सौम्य बीजाने नएदम अमूलम भविष्यति अमूल नहीं होगा तो जो तेज है उदन्य जिसको कहते इस प्रकार ये कार्य होने के कारण उसका कारण विचार करो तस्य तव मूलम स्याद अन्यत्रो अद भी सौम्य शुंगेन तेज मूलम मूलमच तेजस सौम्य शेन सन्मूलम सन्मूला संयम सर्वा प्रजा सदातना सत्तिषा सद यहाँ संयम स्तिदेवता पुरुष प्राप्य त्रिवृत्तिवृत्ति कैेका तदुक पुरस्ता भवत्यस्य सौम्य पुरुष से प्रयतवा मनसी संप्यते मन प्राणी प्राणस्तेजसी तेज पेवताया ये जो कहा जल उसको ले जल को तेज पक प, पचाता है तेज से पचन होता है जल उसको लेकर के तेज से पचन होकर के जल का ये शरीर आरंभ होता है ये तो शुंग शरीर पर शुंग ये मैं कहा था तेज के लिए शुंग शरीर है शरीर में तीनों से ही शरीर बनता है ये शरीर कार्य है कार्य से कारण उसका कारण अन्न तक क्वूलम से आद अन्न अद्भ्य शरीर है अन्न रूप शरीर का कारण होगा जल अन्न से शरीर बनता है शरीर का, का कारण अन्न है और अन्न रूप जो कारण है का उसका कारण है जल है और अद्भ्य अदि समय सूंगे ना जल भी कार्य होने से उसका मूल तेज को समझो अन्वेषण करके निश्चय करो कारण ही सत्य कार्य मिथ्या है जितने सारे पदार्थ है सब पृथ्वी से भिन्न नहीं पृथ्वी है पृथ्वी स्थित पृथ्वी कार्य है उसका कारण जल है सत्य जल भी कार्य तो उसका कारण तेज सत्य है तेज सा समय सूंगे ना तेज भी से कार्य होने के कारण उसका मूल स्वूलकू उसको अन्वेषण करके विचार करो विचार अन्वेषण करके क्या है जिस प्रकार पट देखते समय विचार करिए तंतु से भिन्न नहीं तंतु ही है सुवर्ण के भूषण देखते थे ये सोना ही है इसी प्रकार सारा पृथ्वी का कार्य देखते थे समझो ये पृथ्वी रूप नहीं है अन्न से अलग नहीं है अन्न रूपा कार्य है तो विचार कर विचार विचार कर निश्चय करिए जल से अलग नहीं है जैसे तंतु से भिन्न पट नहीं जल से भिन्न पृथ्वी नहीं है सारा ब्रह्मांड जल जल भी कारण तेज से भिन्न नहीं है तेज भी कार्य होने के कारण उसका कोई कारण होना चाहिए उसका कारण सदरूप ब्रह्म है सन और सद से ही सब कुछ होने से सदब्रह्म ही वास्तव है कार्य कारण से अलग कार्य कुछ ही नहीं कार्य मिथ्या है इस प्रकार विचार करके सर्वत्र सदरूप ब्रह्म का अन्वेषण करें घट दिखता है पुष्प फल दिखते हैं घटो अस्ति कहते पुष्पम अस्थि पटुअस्थि अस्ति जब कहते हैं वो सदरूप ब्रह्म है और घटपट आदि व्यभिचारी है सदरूप ब्रह्म ही सत्य है जो घटो अस्ति पटो अस्ति पुष्पम अस्ति फलम अस्थि सबके साथ अस्ति अस्थि करके जो अनुगत संबद्ध होता है वही सत्य है घटपट नहीं पट पुष्प नहीं पुष्प फल नहीं ये व्यभिचारी है जो एक है एक नहीं एकत्र है दूसरे स्थान में नहीं वो सब व्यभिचारी है कभी रहता है कभी नहीं रहता है कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है वह तो व्यभिचारी मिथ्या है सर्वत्र रहने वाला सदरूप मूल उसको समझ लो सन्मूलम अनुच्छ सन्मूला सम्य इमा सर्वा प्रजा ये सारे प्रजा सन्मूलक सद ही कारण है सत्य में आश्रित है सत्य में प्रतिष्ठित है सदरूप ही सत्य है यथानुकलु सम्य इमा देवता पुरुष प्राप्य ये तीन पृथ्वी तेज पुरुषों को प्राप्त होकर के त्रिवृत त्रिवृत्ति कि एक एक बहुत एक एक तीन तीन भाग हो जाता है तदुक्तम पुरस्ताद पहले अभी, अभी आ जाए आया था अन्नमशीतम त्रिधा विधियते कह दिया अस्य पुरुष पुरुषस्य प्रयतः पुरुष जब मर जाता है मरने वाले समय में वाग मन से संपयते वाघ इंद्रिय ये सब इंद्रिय मन में लीन हो जाते हैं मन प्राणी प्राण में मन इंद्रिय मन में लीन होते का अर्थ इंद्रिय का कारण मन नहीं मन से इंद्रिय की उत्पत्ति नहीं है मन भी अपंचीकृत भूत का कार्य इंद्रिय भी अपंचीकृत भूत का कार्य कारण का लय होता है कार्य कार्य का लय होता है कारण में इंद्रियों का लय मन में कैसे होगा तो इंद्रिय में जो व्यापार होता है मन व्यापार पूर्वक मन में व्यापार नहीं हो तो इंद्रिय में व्यापार नहीं होगा इसे मानव भी बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है इंद्रिय के द्वारा ही बाहर जाता है बाहर नहीं जाने पर भी मन बैठा है तो सारा ब्रह्मांड को चिंतन करता है संस्कार के कारण किंतु इंद्रिय मन व्यापार पूर्वक ही प्रभुत्व होती है इसलिए जब इंद्रिय व्यापार रहित तो हो जाने पर मन में व्यापार केवल रहता है उस समय कहते इंद्रिया मन में लीन हो गई इंद्रिया रहते हुए भी इंद्रिय का व्यापार नहीं होता है तो इंद्रिय व्यापार रहित होने पर मन रूप हो गया तो मन फिर जब लीन हो जाता है प्राण प्राण भी व्यापार सुसुते अवस्था में प्राण चलता है मन नहीं रहता है अंतकर्ण में शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तो ज्ञान शक्ति नहीं रहने पर क्रियाशक्ति रहती है प्राण तेज में तेज शब्द से यहाँ भूत सूक्ष्म पांच से उपहित जीव लेना प्राण तेज में लीन होता है क्या जीव में कैसे जीव है उपाधि युक्त उपहित अपंचीकृत भूत उपहित अपचीकृत प्राण प्राण अंतकरणादि उपहित जीव में प्राण एक हो जाता है वो ब्रह्मसूत्र ऋषिकाता है सो अध्यक्षे तदुपगमादिव्यः सो अध्यक्षे प्राण अध्यक्ष में जीव में एक होता है उपा उपाह उपाधियुक्त में उपहित में एक होता है सो अध्यक्षे अध्यक्षों ही जीव तदुपगम से माना जाता है बहुत हेतु से तेज परश्याम देवता में जो तेज है तेज हो गया जीव वो पर देवता में एक हो जाता है तब तो परश्याम देवता परमात्मा के साथ एक हो जाता है सुशुत्यावस्था में जीव परमात्मा के साथ एक होता है ज्ञान जब होता आता हो है जीव परमात्मा के साथ एक होता है किंतु दोनों में भेद है अज्ञान नहीं रहता है ज्ञान हो जाने के बाद अज्ञान नहीं रहने से ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ज्ञानी आगे जन्म मर्ण को प्राप्त नहीं करता है ज्ञानी सशुदी काल में कर्म समाप्त तो होने पर उपरत तो हो जाता है और ज्ञान रहता है प्रलय काल में भी इस प्रकार है वे सब लीन हो जाएंगे फिर प्राणियों के कर्म होने पर फिर सृष्टि होती है फिर जन्म ग्रहण करता है अज्ञानी तो मर जाते समय भी अज्ञान में एक हो गया अंतकर्ण सब व्यापार ही तो हो गए आगे फिर जन्म प्राप्त करता है नहीं तो सुश्रुति काल में फिर जगता है अज्ञान से जगता है अज्ञान है तो फिर जन्म ग्रहण करता है तो ज्ञानी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता है अज्ञानी जिस पर सुश्रुति से फिर जग जाता है इसी प्रकार मृत्यु हो प्रलय हो तो अज्ञानी फिर जन्म लेता है तो ये सुसुति काल में एक प्रकार बताया फिर देह में प्रविष्ट होता है फिर देह को प्राप्त करके ये जीव फिर कर्म करता है भोग करता है स यशो अणिमे तदात्मद तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी श्योतकेतुति भूय माँ भगवान विज्ञापय तथा सम्मेति उच स एषो अणिमा अणिमा अणुत् सूक्ष्मत रहे ये तद आत्मिदर्व इधम सर्व एक तदात्मक है सदरूप ब्रह्म उसका आत्मा है सद्रूप आत्मा से ही सब आत्मा बाले अन्य आत्मा है नहीं एक ही आत्मा सर्व का ही है। सर्वभूतांतरात्मा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित सब में एक ही आत्मा है एकदम सर्व एक तदद्दात्मक सद्रूप ही आत्मा है राज्य में जो सर्प दिखता है सर्प हे करके कहते हे पन रज्जु का ही है रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है सर्प की सत्ता नहीं है इसी प्रकार सदरूप ब्रह्म वही आत्मा है तो उसी से ही सारे आत्मा बाले उसी की सत्ता सर्वत्र है घटु अस्ति घटुअस्थि अस्ति घट सन पट सन वायु सन तेज सत सत सत सन सन जितने कहते सदरूप ब्रह्म ही है ये सब सदरूप ब्रह्म से सत्य उसी की सत्ता से सत सब सत होते हैं वही सत्य है इसलिए सब कुछ सत्ता उसमें दिखता है दिखती है उसी आत्मस्वरूप से सब आत्मा वाला होता है अन्य आत्मा नहीं है इधम सर्वम एतदात्मक है जो सदरूप ब्रह्म है सदैव समय इधम अग्रासित एक में बा द्वितीय प्रारंभ किया गया था सदरूप ब्रह्म इधम सर्वम सदात्मकम सदरूप ब्रह्म है और वही तत्सत्यम जो सबका स्वरूप है सदरूप ब्रह्म जिसका व्यभिचार नहीं होता है हमेशा रहता है सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों काल में एक रूप सद रहता है वही सदरूप ही सत्यम सदरूप सत्य है सदरूप सत्य, सत्य कौन से सदरूप कोई अपने से भिन्न सत्य होगा हमको क्या मिला कहते स आत्मा वही आत्मा है जो सदरूप सत्य है वही आत्मा है क्योंकि एक ही आत्मा है सर्वभूतांतरात्मा उसे आत्मा से सब आत्मा वाले होते आत्मा के दम सर्वम सारे सब ये आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा के लिए प्रयोग होता है जो सदरूप ब्रह्म है सत्य है वही आत्मा है सदरूप ब्रह्म तो वही और हम क्या है आप क्या है सदरूप ब्रह्म आत्मा हो गया तो आत्मा सदरूप ब्रह्म हो गया तो हमको क्या मिला ऐसा सोते आत्मा जैसे कोई दूसरा है ब्रह्म कोई दूसरा है ब्रह्म का ऊपर उत्तर है आत्मा कहीं दूसरे अंदर कहीं है आत्मा आपका स्वरूप आप ही आत्मा है तत्वसी श्वेतक तु तदरूप ब्रह्म तुम ही हो जो आत्मा तुम हो वही सदरूप ब्रह्म है तत् जो सदरूप एकमेवा द्वितम सदैव समय इधम जो सदरूप ब्रह्म है तत्पस उसको लेना त्व हे जीव जो चिदाभा से विशिष्ट होकर के देहादि में अहमभूति करता है वही तत्त्वम अशित तुम वही हो सत तो के तुम कहते हैं परमात्मा जो जगत कारण है सृष्टिकारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और त्वम शब्द से तो जीव लेता है लिया ले जाता है अहंकार विशिष्ट परिचय है। दोनों में कैसे होगा तो एक होने के लिए जहाँ वाच्यार्थ लेने से तात्पर्य अनुपत्ति हो अन्वय नहीं हो पाता है वहां लक्षणा करनी पड़ती गंगायाम घोष गंगा में आभिर के ग्वाला गौ, गौ, पलिए गंगा में गंगा प्रभा में कैसे गाँव रहेगा गंगा के तीर में ही तो गंगा का तो गंगा तीर करना पड़ता है सर्वत्र इस प्रकार वाच्यार्थ को लेने पर यदि विरोध होता है तो तब लक्षणा करनी पड़ती है तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा का बीज कारण है पिता कहते पुत्र को विष खाओ ये कभी नहीं हो सकता पिता पुत्र को विष खाओ विषम भूक्षम कह दिया तो तात्पर्य अनुपपत्तिया लक्षणा करनी पड़ती है विष खाओ कहा था जहाँ तुम खाने के लिए जा रहे हो शत्रु के घर में वो भोजन विषय के समान है नहीं खाओ ये नहीं कह रहे जाओ विष खाओ तो वहाँ लक्षण करके पुत्र भी समझ लेता है पिता नहीं चाहते शत्रु के घर में भोजन का नयन नहीं कहता है ये लक्षण करके बाच्यार्थ लेने पर नहीं बनता है लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है जो सर्वज्ञ पर अपरिचि ब्रह्म जगत सृष्टि स्थिति कारण वह परिचन्न जीव कैसे होगा जन्म वर्ण वाला तो दोनों में भाग त्याग लक्षण करते हैं एक जहत लक्षणा एक अजहत लक्षणा और एक भाग त्याग लक्षणा जहत लक्षण जहत मत छोड़ना बाच्यार्थ को छोड़ना गंगा में गांव है तो गंगा अर्थ को प्रवाह को जल प्रवाह को छोड़कर के तीर को लेते हैं इसको कहते हैं जह लक्षणा और अजहत लक्षण होता है छत्रिनो या छते बाले जा रहे हैं पाँच दस व्यक्ति जा रहे हैं देखो हमारे महा आश्रम के महात्मा को जा रहे हैं कौन है वो छतें वाले है एक हाथ एक छता पकड़ा है अन्य के हाथ छता नहीं तो छत्रु जानती कहें तो छता वाले कितने हैं एक हाथे छता छता वाले बहुवचन छत्र नानती एक हाथे छता है, है। किंतु तो दस व्यक्ति को कहते छत्र नो या कैसे बनेगा छात्रा वाले को लेना है और छात्रा जिनके हाथ नहीं उनको भी लेना सब को लेना छत्री शब्द का अर्थ छत्र वाला छात्रा एक हाथ रहने पर भी उसको लेना जो नहीं छत्री उनको लेना तो यहाँ हो गया अजहत रक्षणा छात्रा वाले को भी लेना और जिनके हाथ छाता हाँ नहीं उनको भी लेना छात्रा वाले भी रहन से अजहत लक्षणा हुआ सब छत वाले देखो जा रहे सबको कहते और एक होता स्वयं देवदत्त जिस देवदत्त को देखा था दस बार साल पहले दूसरे स्थान पर अन्य वेश में था अभी दस बार साल के देखा जटा जटातिशो लेकर गुफा में बैठा है दस बार साल पहले तो पैंट कोट सूट पहन कर घूमता था अब यहां आकर कोई खेतर में लाइन में खड़े करके किसके घर द्वार खड़े करके कहता नारायण हरि भीख मंगता है संशयता है क्या यही है जो दिखा था वहाँ तो बड़े मजिस्ट्रेट बन कर था ये तो भीख मगा वही एक ही है या दूसरा है संदेह होता है तो दूसरा कहता है देकर के स्वयं देवदत्ता वही देवदत्ता अभी साधु बन गया साधु बने अथा नहीं हो दस बार साल पहले देखा अभी देखा फर्क लगता है अलग लगता है पहचाने में नहीं आता है तो कहते स्वयं देवदत्त सह देवदत्ता हम कहेंगे तो तद्देश तत्काल और वर्तमान काल ये देश वर्तमान काल अतीतकाल एक नहीं होता है ये देश अन्य देश एक नहीं है सो एम्य तत्देश तत्काल एत देशकाल छोड़कर के केवल देवतत्व पिंडल है ना वही देव तय है पहले वेशभूषा का अलग था अभी वेशभूषा पोषा हो गया पहले युवा था अभी बुढ़ा हो गया पहले काला बाल थे अभी सफ़ेद हो गया पहले रोज बाल बनाता था अभी दाढ़ी जटा हो गई पहले मोटाता स्वस्थ दिखता था सुंदर दिखता अभी तपस्वी हो गया ये सौंदर्य अलग है तपस्या का भी सौंदर्य है वो सौंदर्य अलग है पहला अलग है तो भेद होने पर भी देवदत्त एक है वहाँ विरोधांश को छोड़ करके अविरुद्धाश को लेना पड़ता है जो विशेषण में विरुद्ध है तत्देश तत्काल वर्तमान देश ये इस देश वर्तमान काला, ये दोनों को छोड़ करके अविरुद्धांश देवदत्त एक है इसको कहते भाग त्याग लक्षण तत्पथ तो से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ग्रहण होता है तम तो से अल्पज्ञ जीव का ग्रहण होता है दोनों में विरुद्ध उपाधि के कारण सर्वज्ञ तो अल्पज्ञ तो निरहंकारत्व तो ईश्वर में साहंकारत्व तो जीव में अपरिचिन्न तो ब्रह्म में और जीव में परिछन्नता तो का व्यवहार होता है इस शरीर को लेकर के ये विशेषण को छोड़ देंगे तो शुद्ध चेतन को लेना तत्पद का लक्ष्यार्थी शुद्ध चेतन त्व पत का लक्ष्यार्थी भी शुद्ध चेतन शुद्ध, शुद्ध चेतन एक है तत्व अशि तद ब्रह्म तुम हो हे श्वेतक ऐसा कहने पर फिर श्वेतक तो कहता है भूय एवं माँ भगवान विज्ञापित फिर मुझे बताइए ये जो आपने कहा ये संदेह होता है सब सुश्रुति काल में सद ब्रह्म को प्राप्त करते सब लोग सब सरस्वती कालीन ब्रह्म को यदि प्राप्त करते हैं तो ऐसे तो ज्ञान होना चाहिए जैसे कोई ऋषिकेश छोड़ करके ऊपर गया बद्रीनाथ दर्शन के लिए उस समय उसको मालूम होता है मैं ऋषिकेश आया बद्रीनाथ दर्शन के लिए से मालूम होता है या मालूम नहीं होता है भूल जाते कहाँ से आए मैं कौन मालूम होता है हम ऋषिकेश आए कोई पूछताते कह ऋषिकेश हमसे हम आए एक स्थान से आए दूसरे स्थान को गए सबको मालूम होता है तो यदि यहाँ सुरस्वती काल में सब ब्रह्म में जाकर एक होते हैं सदब्रह्म में हमें आए ऋषिकेश से आए तो ठीक है अब हमें बद्रीनाथ में है ऐसे मालूम होता है तो हम ब्रह्म के साथ एक हो गए ऐसे मालूम होना चाहिए क्यों मालूम नहीं होता है यदि ऋषिकेश में सब लोग आए जो बाहर से अब ऋषिकेश में आए उनको मालूम होता है कि हम ऋषिकेश में अभी है ऋषिकेश में आए मालूम होता है हम ऋषिकेश में है हम कला शास्त्र में बैठे हैं इसे मालूम होता है ब्रह्म के शास्त्र सत्र में यदि एक होते हैं सबको मालूम होना चाहिए हम ब्रह्म में आए ब्रह्म में है करके क्यों नहीं होता है इसको थोड़ा बताइए दृष्टांत के द्वारा थोड़ा बताइए ये थोड़ा मन नहीं आता है कब हमको तो पता नहीं चलता कब हम ब्रह्म के साथ एक होते हैं मालूम होता सरस्वती तो बाहर आदमी स्मरण करना चाहिए रात में मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया था सरस्वती जगने के बाद कोई कहता मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया कभी कभी लोग कहते कोई सोता है बहुत जगता नहीं बुलाने पर ही सुनता नहीं कोई कोई इतने गाढ़ निद्राए जोर से बुलाया सरु के लाए तो भी नहीं जगेगा कहते तो ब्रह्मीभूत हो गया ऐसे कह देते लोग में लोग प्रसिद्ध ऐसा है गाढ़ ससुप्ति में ब्रह्मीभूत हो जाते हैं तो लोग कहते ब्रह्मीभूत हो गया किंतु उठने के बाद कोई नहीं कहता कि मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया था ऐसा अनुभव होना चाहिए तो इसके लिए दृष्टांत से फिर बताइए यथा सौम्य मधु मधुकृत नितिष्ठती नाना त्याम वृक्षाण रसान समवह हारेकता हे सौम्य मधु मधुकृत मधुकर मधुमक्खी का है नाना त्यान वृक्षाण रसायन नाना अत्य नाना मार्ग में नाना दिशा में वृक्ष है पुष्प है पुष्प से मधु ना ला करके निष्तिषंती मधु निष्पादन करते हैं मधुकर नाना त्यान वृक्षाण रसायन ला करके सम एक समार तो एकत्व करके मधु बना देते हैं रस हो गया मधु मधु हो गया एकतम रसम गमे नाना पुष्प से ला करके मधु बना देते हैं मधु बनते समय सब रस को पता चलता है अमुकुष्प कास है अमुकुष्पकस का मालूमता है ते यहांत्र विवेक लभं अमु सियाहम वृक्ष से रसोस्मी अमु सियाह वृक्ष से रसोस्म्मी तेवु संय सर्वा प्रजा सतीसपद्य नदु सती सपद्यामती जिस प्रकार वो सब विवेकम न लभनते कि अमुक वृक्ष का में रस हूँ अमुक वृक्ष के पुष्प का में रस हूँ अमुक वृक्ष इस प्रकार विवेक उनको नहीं होता है मधु ही हो गए एवं एवं खलुषमय महाप्रजा सुश्रुति अवस्था में श्रह्म में एक हो जाते हैं अलग अलग कुछ भान नहीं होता है सर्वा प्रजा अज्ञान मिली न होगी सब अंतकर्ण तो ब्रह्म के साथ एक के केवल अज्ञान आवरण रहा सत्य सम्पद्य न बिदु सदरूप ब्रह्म के साथ एक होकर के नहीं जानते हैं सत्य सम्पद्या मोहित सदरूप ब्रह्म में हम एक होते हैं एक को प्राप्त कर लिया इस प्रकार नहीं जानते हैं नहीं जानते का उस समय अज्ञान रहता है यही प्रमाण है अज्ञान कुछ लोग कहते सुश्रुति गाढ़ निद्रा में सो गया अज्ञान नाम को मूल अविद्या कुछ नहीं है ऐसे कहते हैं अज्ञान यदि नहीं रहेगा तो आगे जगेगा नहीं श्रुति स्पष्ट करती ब्रह्म को जा करके एक होने पर भी न विदु सती सम्पद्या है नहीं जानते हैं रहते हैं नहीं जानते हैं नहीं रहेंगे तो नहीं जानते प्रयोग नहीं होगा जो कहीं गया था जाकर कहा मैं वहाँ गया था किंतु अमू को देखा नहीं और नहीं गया तो यहाँ कहेगा मैं उसको देखा नहीं तो तुम गए नहीं तो, तो देखे हो कैसे यहाँ बैठा है पूछा त्रिवेणी घाटे में उसको आपने देखा था या मैं नहीं देखा था तुम गए थे क्या ना हम नहीं गए थे नहीं गए तो नहीं दिखा था क्या क्या कहेगा मैं वहाँ नहीं गया था ठा कितु उसको नहीं दिखा तो कहेंगे नहीं होंगे वहाँ तो मैंने नहीं देखा था नहीं कहा जाता मैं तो नहीं गया था तो सुसूपत काल में रहेगा और कहे नहीं देखा नहीं जाना तो अज्ञान था अज्ञान था अज्ञान का भी अनुभव किया था अभी कहता है ना बिदू नहीं जानता ना किंचित अभी सम कहते मैं रात में सो गया कुछ पता नहीं चला ये अभी अज्ञान का स्मरण कर रहा है अज्ञान का अनुभव हुआ था अवस्था में साक्षी चैतन्य के द्वारा तो मधु जिस प्रकार अन्य अनेक पुष्प रस मिल करके मधु होने पर उनको विवेक नहीं होता किस पुष्प का रस में हूँ ब्रह्म के साथ एक होने पर इस प्रकार मालूम नहीं होता कि हम ब्रह्म में है अलग अलग अमुक स्थान से आए तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको बा वराहो यद यदि भवंती तदा भवंती जब सो जाते हैं जगने के बाद जो सोया था वही जगता है या दूसरा जगता है मनुष्य सो जाएगा तो जगने के बाद मनुष्य होगा या व्याघ्र बन जाएगा अब व्याघ्र सोकर जब उठेगा ते यह व्याघ्र हो सिंह होवा वा मृ कहे भेड़िया का ते बराह हो जंगली सोहरा कीट हो पतंग हो दंस हो मच्छर हो यद्यद भवंती सोने के पहले जैसे जो था जगने के बाद वही से ही तद आ भवंती फिर वही से प्रलय काल में भी सब रह गए एक में लीन हो गए तो फिर जब जगेंगे अपने प्राणी कर्म को लेकर आना पड़ेगा अपने कर्म साथ में ये नहीं कि प्रलय हो गया तो प्राणी कर्म सब समाप्त हो जाएगा नहीं सरस्वती के बाद जब जगते हैं पूर्व दिन जो था स्मरण होता है मैं हमको करके नाम पता चलता है जो कर्म क्या था वाक्य आगे पूरा करते हैं याद रहता है काली क्या था आज करना है रास्ता में जाकर कहीं सो गए दूसरे दिन उठने का तो पता चलता है मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना पता चलता है नहीं यहाँ तक तो है आगे वहाँ चलना है सब मालूम होता है इसी प्रकार प्रलय काल में सद ब्रह्म में एक हो जाए तो भी जो फिर सृष्टि होती है अपनी वासना अपने कर्मों व साथ में ही नाभूतम चयत क्षत कर्म कल्प कोटि सती रफि भोग करना ही पड़ता है वासना भी रहती है इसलिए जैसे जो स्वृति काल में सोने के पहले था जगने के बाद ऐसे होता है ठीक इसी प्रकार प्रलय काल में भी मरने के बाद भी अपने संस्कार वासना कर्म रहते हैं उसके अनुसार जन्म होता है प्रलय काल के बाद वैसे होता है स्वाणि में तत्म विदम्भ सर्व तत्सत्यम सा आत्मा तत्मसी श्वेत के तो भूय भगवान विज्ञापित्वि तथा सम्मेत हुआ जो जिसमें प्रविष्ट होकर के सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त करके आगे फिर प्रकट हो जाते भवंति आ भवंत तथा आ भवंती आविर्भूत हो जाते हैं और तो सदरूप ब्रह्म है जो ज्ञान जिनको प्राप्त कर लिया को हो गया तो फिर जन्म नहीं होते हैं अज्ञान है तो जन्म होते हैं ज्ञान जिन को हो गया तो फिर सदरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाने के बाद फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं जब अज्ञान है तो जन्म लेते हैं कारण है कार्य होगा और जो ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया सदरूप ब्रह्म के साथ एक होंगे है अज्ञान नष्ट हो गया सदरूप ब्रह्म के साथ एक हो गया फिर आगे जन्म नहीं होता है जिसको ज्ञान नहीं हुआ था वो फिर जन्म लेगा <laughs> सदरूप ब्रह्म को प्राप्त करके ज्ञानी जन्म नहीं प्राप्त करता है अज्ञानी फिर जन्म लेता है ये अनिमा अणिमा वही सूक्ष्मतरात्म तत्व हे ये सर्वईद्त्मक वो सद्रूप ब्रह्म ही सब कुछ हे यही तदात्म इदम सर्व सद्रूप ब्रह्मात्मक हे और वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो के तुम वही सत्य है जो सदरूप ब्रह्म है वो सत्य है जो सत्य वे आत्मा है आत्मा तुम हो वही ब्रह्म तुम हो एक ही तत्व हे एक ही आत्मा है एक ही सत्य हे वही तुम हो ये द्वितीय बार श्वेत केतु को उपदेश किया गया तत्व तो तो मसीह ये कहने के बाद कोई घर में सोया अब दूसरे गाँव को गया तो जा करके वहां उसको मालूम होता है मैं अपने घर से आया करके आता है दूसरे गाँव गया तो मालूम होता है मैं हमको गाँव से घर से आया यहाँ है तो पता नहीं चलता कौन कहाँ से आए वो अपने आप जानते कोई बोले या नहीं बोले कहाँ से आए पता है तो कहीं से इस के गया तो पता चलता है अच्छा उस समय पता नहीं चलता है जगने के बाद ये तो मालूम होता है मैं अमुक स्थान से आया सुश्रुति अवस्था में ब्रह्म में एक हो गई उस समय पता नहीं चलता जग जब आ जाते हैं यज्ञ उनको तो मालूम होना चाहिए सदब्रह्म से मैं आया अभी घर में सोया था उठ कर के आ गया आने के बाद यहाँ बैठा है पता चलता है मैं अमुक स्थान से आया अमक कमरे से रात को सोया था वहाँ से आया सोकर उठकर गंगा जी के स्नान करने के लिए वहाँ पता चलता है मैं अमुक स्थान से आया करके सद ब्रह्म में यदि सुरस्ती काल में एक हो गए थे जागने के बाद क्यों पता नहीं चलता कि हम ब्रह्म से आए ये होना चाहिए मैं वहाँ सत ब्रह्म से आया सत ब्रह्म में एक हो गया था जैसे अपने घर से आया इसे मालूम होता है अमुकाश्रम से आया घंका के तट पर बैठे बहुत लोग को बैठे मालूम है मैं अमुकाश्रम से आया अमुक कमरा से अमुकाश्रम से अमुक स्थान से आया पता है इसी प्रकार जगने के बाद मालूम होना चाहिए सत से मैं आया ये क्यों ज्ञान नहीं होता है इसको थोड़ा फिर बताइ भूय एवं भगवान विज्ञापय त्विति विज्ञान तो इतिशत के तु ने कहा पिता ने कहा तथा सम्मेत हो वाच ठीक है बताते हैं जब तक शिष्य कृतार्थ नहीं होता है प्रश्न करता है आचार्यों को तो तब तक तो उपदेश करना होता है शिष्य जब तू तो कृतार्थ नहीं होता है तब तक जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं हो तो ज्ञान से ही जिज्ञासा की निवृत्ति होती जिज्ञासा ज्ञान तो मीचा जिज्ञासा के निवृत्ति जैसे बुभुक्शा भोजन करने की इच्छा भोजन के बिना निवृत्ति हो जाएगी भोजन करने के भूखे है उसको एक माला दे दिया चंदन दे दिया चांदी सोना दे दिया तो भूख लगेगी खुश हो जाए सोने के मुकुट गया, धन संपत्ति मिल गई खुश हो जाए तो फिर उसके बाद खाना पड़ेगा भोजन करना पड़ेगा न नहीं करना पड़ेगा जितने करोड़ करोड़ सम्पत्ति मिले तो भोजन के बिना कहाँ चलेगा तो सोने के मुकुटा को छोड़ो सुखी रोटी मिल जाए तो भी ठीक है भोजन भोजन नहीं मिला दो दिन तीन दिन चार नहीं फिर कितने दिन रहेगा थोड़ा भोजन तो, तो ही दे दो मुकुटा का मुकुटा पीछे देखेंगे मुकुट को देखने की इच्छा नहीं होगी जो तक तो पेट में भोजन है तो बुभुक्षा की निवृत्ति भोग भोजन से होती है जिज्ञासा की निवृत्ति ज्ञान से होती है ज्ञान नहीं होने तक यदि श्रवण मन नहीं करता है तो जिज्ञासा नहीं थी कोई कहा मैं खाना चाहता हूँ उसको पकड़ा दिया माला खुश होकर चला गया वो खाने की इच्छा उसकी <laughs> नहीं जैसे कोई आया भोजन करने के लिए भंडारे के लिए दक्षिणा पकड़ा दिया खुश होकर चला गया वस्तु तो, तो खाने के लिए नहीं आया था वो तो भोजन कर लिया था दक्षिणा के लिए दक्षिणा में मिल गया तो कुछ ऐसे नहीं है जो आए बहुत बाद में उनको दक्षिणा पकड़ा दे वो जाते हैं क्योंकि वो आते हैं दक्षिणा के लिए भोजन नहीं कर नहीं हमको नहीं चाहे दक्षिणा लिया चले गई इसी प्रकार यदि माला के लिए आया कोई भोग भोजन नहीं मिला तो माला मिल गया तो खुशी इसी प्रकार जिज्ञासा के निवृत्त होने तक आचार्य से श्रवण करें और आचार्य का ही धर्म है शिष्य को कृतार्थ करने तक उपदेश करें जब तक तो कृतार्थ नहीं होता उपदेश होना चाहिए इसलिए बार बार कहता है भूई अब भगवान भी अभी संतोष नहीं हुआ अभी साक्षात्कार जब तक तो नहीं होता है तब तो तक जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती तब तो तक निवृत्ता नहीं होनी चाहिए संतोष नहीं होना चाहिए तब तो साक्षात्कार हो जाए ऐसे भोजन पेट भर गया और देने पर भी नहीं खाएगा साक्षात्कार हो गया कोई चिंता नहीं बैठा है श्रवण करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं अपने स्वरूप में स्थित है आगे कोई जरूरत नहीं साक्षात्कार हो गया कृतार्थ हो गया कुछ करने की आवश्यकता नहीं तब तक ज्ञान जब तक तो नहीं है तब तो तक कृता नहीं होता है ज्ञान से ही कृता कृतकृत्य हो जाता है ओ आप्यायन मंगा वाक्प्राणचु श्रोत्रमथो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्म उपनिषद मह ब्रह्म निराकुआ मह निराकरणमस्व निरा केस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सुधर्मास्ते मयि सन ते, मैशंतु। ते मैशंतु। ओम शांति शांति शांति, शांति।